कल्याण निधा कलिमलमथनम पवन प क्षो सपदी परिपदक प्राप्त प्रस्थित विश्रास् कम कविवर बचसा जीवन सज्जना बीजम धर्म द्रुमश प्रभव भूतना मधुर्मुर्मे मंगलं मंगला सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदि परिग्रया हेलया भृगुबरनर मारे नाम नम कमलनाभाय भम कमल कमलमानेम कमल पद नमस्ते कमले क्षण यो विदाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्म बुद्धिप्रकाशम मु शरण प्रपदे अखिल कल्याण गुण गण निलय अनंत सौंदर्य माधुर्य सौ कुमार ज सुधा सिंधु बल बंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजार गोबे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 कि इन दोनों प्रश्नों को प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता अतव वेदों शास्त्रों के द्वारा इस पर गंभीर विचार किया गया और बताया गया एक कोई ब्रह्म है ब्रह्म वेदों में अधिकांश स्थानों पर उस सुप्रीम पावर को परात्पर शक्ति को अद्वितीय शक्ति को ब्रह्म कहा गया ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वेदों ने बताया बृहति बृंघयति तत्परम ब्रह्म रहस्याम नाय ब्राह्मण बृहत्वा ब्रंघ तद ब्रह्म विष्णु पुराण ने भी किया जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके बड़ा शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं अरेक मिट्टी का ढेला भी चने से बड़ा होता है मिट्टी के ढेले से बड़ा पहाड़ होता है पहाड़ से बड़ी पृथ्वी होती है पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है समुद्र से बड़ा आकाश होता है ये ब्रह्म का जो अर्थ आप कर रहे हैं बड़ा वो कितना बड़ा वेद तो ने कहा मैं बताऊं सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा होता है अनंत मन जिसको नापा ना पाना जा सके जिसका कहीं अंत ना हो अनलिमिटेड तैतरी ओपनिषद दो एक वेद ने बताया न तत् समस्याभ्यधिकृश्य च्वेताशतरोपनिषद छः आठ न उसके बराबर कोई था न है न होगा और न उससे बड़ा कोई था न है न होगा कितना बड़ा है वो भागवत भी कहती है स्वयं साम्यतिश्रेधीशा तीन दो इक्कीस निरस्त साम्यतिश नाधसा दो चार चौदाह समोस्तभ्यधिकोन गीता ग्यारह तैतालीस ये सब शास्त्र वेद कहते ऐसी कोई एक पर्सनैलिटी है जिसको ब्रह्म कहते हैं और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से भी युक्त है देखिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा अनंत शक्तियों से परस्य शक्तिर्विध ही वसूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया चाविकी शक्तियां हैं अनंत स्वाभाविकी माने आप जानते ही होंगे कभी आई ऐसा नहीं कभी चली जाएंगी ऐसा नहीं सनातन है जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति प्लस प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है कहीं बाहर से नहीं लाई गई ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो सब असंभव कार्य को संभव कर देता है उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो जब चाहे सगुण विशेष साकार बन जाए जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए ब्रह्मो रूपे मूर्त चयनिषद दो तीन एक शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्तवा देश ब्रह्मणो रूपेपनिषद तय दौ भक्त भगवदुपदिष्टौ द्विधम ब्रह्म अवगम्य शंकराचार्य ने कई स्थानों पर कहा ता चार चार बारह इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी माना स यदा सशरीरता संकल्पयत स शरीरोंदा तो शरीरता तदावश सत्य संकल्प संकल्प वैचित्र्या भगवान में एक गुण है सत्य संकल्प आठ गुण होते हैं ऐसा आत्मा पहा पापमा बिजरो मृत्यु पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प छादोग्योपनिषत आठ एक पांच आठ सात एक ये आठ गुण होते हैं इनमें एक गुण है सत्य संकल्प जो सोचा हो गया करना वरना नहीं है इंद्रिय मन बुद्धि से सोचा और हो गया वो रस रूप भी है आस्वादक भी है आस्वाद्य भी है अपना रस औरों को भी देता है अपना ज्ञान औरों को भी देता है इसका मतलब और भी है कोई लोग हा जिनके लिए बार बार वेद कह रहा है तो उसके बराबर और कोई नहीं है कोई नहीं है माने कोई न कोई है बराबर नहीं है और ये जो ब्रह्म के दो स्वरूप बताए हैं इसमें जो सगुण साकार ब्रह्म है वे श्री कृष्ण है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आश्रय है यदा पश्य पश्य रुक्म बर्ण करता मुंडकोपनिषद ये ब्रह्म की योनि है आश्रय है ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा अमृत से व्यय से चीता चौदह सत्ताइस और वो ब्रह्म कैसे हैं जो बहुधा विभात एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर लेते हैं उन्नीस nice गोपाल तापनी उपनिषत् बहुमूर्तियमूर्तिक भागवत दस चालीस सात अरूपापा नम आश्चर्य कर्मणे आठ तीन नौ भागवत वो सगुण भी है निर्गुण भी है सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म त्रिपाधिभूत नारायणोपनिषद एक एक वे सबके आदि कारण है उनका कोई कारण नहीं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाजिराधि गोविंद कारण कारण ब्रह्म संहिता पाच एक अहम सर्वस्व प्रभव प्रवर्तते दस आठ गीता अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा गीता सात छमस्त कि वेद श्वेता शुतरोपनिषद तीन नौ और कैसे हैं वो ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम है कृष्णो हवई परमं दैवतम गोपाल तापनीयनिषद का तीसरा मन तम देवता नाम परमच दैवतम श्वेता चतुरोपनिषद छे सात और कैसे हैं उस श्री कृष्ण सगुण साकार होते हुए भी सर्व हैं है ए, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है हा उनकी सात चीजें आश्चर्यजनक है वेदांत कहता है चैवम आत्मनिचम विचित्राश्चि दो एक अट्ठाईस उनमें अनंत विचित्र विचित्र शक्तियां हैं और कैसा है विस्मापनम स्वस्थ चौभगर देहे वो इतने आकर्षक हैं, उनका नाम ही कृष्ण इसी लिए पड़ा है अरे बड़े बड़े परमहंसों को ब्रह्मादिकों को खींचने वाले अरे नहीं नहीं अपने आप को भी खींचने वाले रूप देख आप कृष्ण रहोय चमत्कार आस्वादिते उठे मने काम जब कभी देखते हैं शीशे में अपने को तो ब्रज बधु शाहरूप मन विची काश कि मैं राधा होती और अपने स्वरूप का सौंदर्य का रस पान करती अपना अपने चाहे कोरित आलिंगन छोटे से श्री कृष्ण चल रहे हैं। नंद के आंगन में परछाई दिखाई पड़ी उसको चिपटा रहे लेकिन वो पकड़ में नहीं आती अरे परछाई कैसे पकड़ में आएगी आदात का मस्त लाभ खेदान निरीक्ष धात्री बदनम रुरोध जब बार बार आलिंगन करना चाहा और वो नहीं पकड़ में आया तो रोने लगे और मैया पर गुस्सा करने लगे कि ये पकड़ में क्यों नहीं आता पकड़वा दे ऐसे बोंदू भट्ट भी है और यह सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञान मैं अंतपा मुंडकोपनिषद एक एक नौ यह सर्वज्ञ पांच एक सुबालोपनिषद ज सर्वज्ञ महोपनिषद ये मांडूक्योपनिषद सर्वत्र वेद कह रहा है वो सर्वज्ञ है और अरे वो इतना प्यार करता है भक्त से निरपेक्षम मुनिम समदर्शनम निर्भरम समदर्शनमु नित्यम तु ये भी। आ, भक्तों के पीछे पीछे चलता है कि उनकी चरण धूल पड़े मैं पवित्र हो जाऊ 11 14 16 भागवत विस्मापनम स्वस्थ चौभगर दे तीन दो बारह भागवत अहम् भक्त पराधीनो अधीनों है स्वतंत्र इव विजय दुर्भाषा से कहा था भगवान मैं भक्त के आधीन हूं लोग मुझे कहते हैं ये स्वतंत्र हैं एकमात्र श्री कृष्ण और सब परतंत्र हैं ये सब गलत है मैं तो भक्त के परतंत्र हूं मेरे भक्त स्वतंत्र है जो चाहे मुझसे करवा ले हा नौ चार तिरसठ और कैसे है वे ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है क्या मतलब उनके जो सजातीय है स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ये भी स्वतंत्र नहीं है ये लोग श्री कृष्ण के परतंत्र हैं और जो उनके विभिन्न हैं वो दो प्रकार के जीव हैं एक नित्य मुक्त और एक अनादि बद्ध हम लोग ये भी श्री कृष्ण से के अधीन होने के कारण स्वतंत्र नहीं है और एक विजातीय है माया लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है भगवान के अधीन ही काम करती है भगवान की शक्ति से काम करती है अरे कोई भी शक्ति होगी वो तो भगवान रूपी शक्तिमान के अनुसार और उनके अधीन और उनकी शक्ति पाकर ही कर्म करेगी जब चेतन जीव उनकी शक्ति से काम करता है तो जड़ माया बिचारी क्या करेगी बिना उनकी शक्ति के अनंत शक्तियां हैं भगवान के और एक विचित्र बात देखो भगवान विश्वकृत विश्वविद विश्ववेद्य विश्व रूप और विश्वातीत है कितनी विरोधी बातें विश्वकृत है।, है इस संसार भगवान ने प्रकट किया है न तो वायु मान भूतान जयंते ये न जातानि देव जाता जीवत्तरीपनिषनंद्रमें बजा आनंद कल भूता तैत्तरीोपनिषत्ती विश्व सृजति विश्व बिहर्ति स आत्मा सांडल्योपनिषद शोक बहुशा ये स तपोत सा तपस्तवाइंसृजत यदिदींच तैत्तरीोपनिषद तस्तत्म आकाशस्तभूता आकाशाद बायु बायो अग्निअरा अद्या तैत्तरीोपनिषद या नारिह सृजति रक्षति तस्मान् संघर तस्या नृसिंग तीन एक तला उपासी तीन चौदह एक छांदोग्योपनिषद तदग्योपनिषद छो तीन छत एक एक, एक, एक, एक एक तीन एक तीन एक आईतरी उपनिषत चक्रे प्रश्नोपनिषत छ तीन सा आई छत एक दो पांच बृहदारण्यकोपनिषद ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि यह संसार भगवान ने बनाया हाँ। और फिर इस संसार में सर्व व्यापक भी हो गया तत्सवा तदेवानु प्रदिशत वेद कह रहा एको देव सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापी ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी व्याप्त है सर्वत्र श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म नहीं और ये बात शंकराचार्य ने भी माना यद्यपि साकारो तथे विभाति यदुना था सर्वगता सर्वात्मा तथा प्यम सच्चिदानंद श्री कृष्ण एक जगह दिखाई पड़ते तो है सबको लेकिन वो जो महापुरुष है वो उनको सब जगह देखते हैं वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभ गीताज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख जगत इस संसार आनंद ही आनंद है कौन कहता है संत लो व्यस्त आनंदमय जगत बराहो परिषद दो भाई सारा संसार आनंद आनंद है महापुरुषों के लिए और माया बद्ध के लिए सर्वत्र दुख ही दुख है क्योंकि वो श्री कृष्ण जो व्याप्त हैं, उनको नहीं देख रहा हो त्रिभिर गुण मय ईर्भाविदम जगत मोहितम नाभिजाना मा में बरम व्ययम ये तीन गुण के आधीन जितने हैं माया के अंडर में इनकी इंद्रिय मन बुद्धि सब माइक है इसलिए वो मुझको नहीं देख सकते वेदा सर्वे महेश्वर हे शंकर जी सुनो ये वेद लोग जो हमको कहते हैं यह निराकार हैं ये क्यों कहते हैं बताएं हा महाराज इसलिए कहते हैं कि माइक चमड़े की आंख से मैं नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हमको ए, नीरूप कहते हैं बिना रूप वाला है मैं तो अनंत रूप वाला हूं <laughs> अरे जब मैं रूपवान संसार बना सकता हूं तो मैं अपना रूप नहीं बना सकता हेलो जब मेरा अंश जीव अनंत शरीर धारण करके संसार में घूम रहा है मेरी माया के इशारे पर तो फिर मेरे विषय में कौन डाउट करेगा पागल को छोड़कर तो मैं सर्व व्यापक भी हूं और सबके अंदर भी हूं जितने चेतन हैं जड़ में भी व्याप्त हूँ चेतन के अंदर भी बैठा हूँ द्वा सुपर्णा सुजा सखाया सामनम वृक्षे श्वेताचतरोपनिषद अंतस्थम मरीतज बहिष्ठम जसु से चार अठावन जावाड दर्शनोपनिषदेव सर्वभूत और इस संसार से बाहर भी हूं मेरा लोक है वो लोग ब्रह्म लोक पर मुंडकोपनिषद तीन दो स्वर्गे लोके जे ये प्रतिषति चार नौपनिष नूजो भाति न नेमा कुतो तमेव चंद्रता भाई कृत तमें भात मनुभाद विभाति श्वेता शोपनिषच्चा चौदह और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है दो दो दस अस्मान लोका दुक्रमुष स्वर्गे लोक के सर्वान् काम उपनिषद तीन एक चार आत्मबोधोपनिषद में भी मंत्र है एक सात सदा पश्चिंद परम पदम सुबालोपनिषद छत नृसिंहतापनीय में भी ये मंत्र है आठ तीन गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है सत्ताइस स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है चौदह तापनी उपनिषद में भी ये मंत्र है चार एक पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है चार तीस दिव्य ब्रह्म लो के सभ्योम आत्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद दो दो सात ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान के लोक हैं अनंत लोक हैं माइक भी ब्रह्मांड अनंत दिव्य भी अनंत क्योंकि अनंत विष्णु है शंकर है अनंत उनके सब के लोक है वहां माया नहीं जा सकती न तद भाषय ते सूर्यो न शांको न पावक पंद्रह गीता बसंति पुरुषा सर्वे वैकुंठमूर्त तीन पंद्रह चौदह भागवत नया कि मुता परे हरेरुव्रता युरा सुरार्चिता दो नौ दस नरजस्तमश्च न वै भीकारो नमः महान प्रधानम दो, दो सत्रह्राजमानम स्वुचर् चार बारह छत्तीस भागवत ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के लोक होता है दो तो विश्व से परे भी हैं तो विश्वकृत विश्वविद हो भी ये हा एक श्री कृष्ण अनंत कोट ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतान जीवों में प्रत्येक जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानता है और कर्म फल देता है उसी के अनुसार और कर्म करने की शक्ति देता है कर्म कराता नहीं कर्म करने की शक्ति देता है कृत प्रयत्न विहित प्रतिश्धा वह दो तीन इकतालीस वेदांत सूत्रों भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं क्या कर्म करो ये जीव पर छोड़ देते हैं जैसे पावर हाउस ने हमको बिजली दिया है हाँ। अब तुम कमरा ठंडा करो गरम करो हमको तो मरना है और तुम तो मुझको पकड़ लो मर जाओ गंगा जी बह रही है पाप धो पानी पियो हमको तो मरना है डूब के मर जाओ ये सब तुम्हारे हाथ में है अच्छा बुरा सब कुछ ना दत्ते कश्य चित पापम न चै वसुकृतम विभु गीता पांच पंद्रह मैं किसी से न पाप कराता हूं न पुण्य मैं कर्म करने की शक्ति देता हूं इसीलिए सृष्टि के आदमी ये जो विषमता देखते हैं लोग एक को मनुष्य बना दिया एक को गधा बना दिया एक को कुत्ता बना दिया एक को वृक्ष बना दिया ऐसा क्यों किया भगवान ने भगवान ने कुछ नहीं किया सूर्या चंद्र मधाता यथा पूर्व म पांच सात नारायणोपनिष प्रजा पूर्व या तीन नौ तैतालीस भागवत जैसा संसार पहले था संसार दम सपूर्वत दो नौ अड़तीस भागवत न सापेक्षादित्य चेन न अनादित वेदांत सूत्र अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीवों को प्रकट किया है सृष्टि के समय अपनी ओर से भगवान ने कुछ नहीं किया तो भगवान सबके अंदर भी बैठे हैं और सर्व व्यापक भी है और विश्वविद भी है और विश्वातीत भी है इतनी विरोधी बातें हैं एक भगवान में। उनमें अनंत गुण हैं, जो व अनंत गुणा ननता न अनुक्रमशन सत बाल ग्यारह चार दो जो भगवान के गुणों को गिनना चाहे तो वो बच्चा है बोला है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहता है गुणात्मनस्त्य गुणान बीमा तुम हितावती का ही तम गुणा न गुण जगमू एक भागवत अरे उसकी सब चीज अनंत है अतो नंत न तथाहि ही लिंगम वेदांत तीन दो पच्चीस तो ऐसा एक ब्रह्म है उसके अनंत शक्तियां हैं उसमें तीन प्रमुख पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हम लोग हैं उनकी शक्ति है उनके अंश हैं। ये बहुत बार आपको बताया गया है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं क्योंकि उनका नाम आनंद है और हम आनंद के ही भक्त हैं हम है, अनादि हैं इसलिए अनादिकाल से आनंद चाहते हैं और हम एक क्षण को चुप नहीं रह सकते अतव प्रतिक्षण आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं किन्तु हमने वेद की एक बात नहीं मानी क्या वेद ने कहा था रसोबई सह रसगम हे वा लब्धानंदी भवती तुम जो आनंद चाहते हो बच्चे वो तुम्हारे पिता के पास है भगवान के पास है उनको जान कर पाकर तुम आनंद युक्त हो जाओगे देखिए वेद कह रहा है आनंदी भवती वेद इन्हें कह रहा है आनंदो आनंद आनंदमय हो जाओगे तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे कुछ भोले लोग कहते हैं ना जी अगर अज्ञान चला जाएगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे तो सारे जीवों का ज्ञान चला जाएगा तो निर ब्रह्म हो जाएंगे फिर आपस में लड़ेंगे और एक बात ये कि जब एक ही ब्रह्म है और शरीर अनंत है तो एक ब्रह्म वाले किसी ज्ञानी को ज्ञान हो गया ज्ञान चला गया तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए हा? हम लोगों को ये क्यों चौरासी लाख का चक्कर दिया जा रहा है तो भोलेपन की बातें हैं तो हम भगवान के अंश है भगवान को पाकर हम आनंदमय हो सकते हैं ये ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाएगा जिस दिन फिर हम भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे जानने चले तो शास्त्रों वेदों ने कहा इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारी माइक है नहीं जान सकते हाँ वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे वो उसको जान सकता है तो वो किसको देगा? हमारे पास तीन साधन हैं: सचित आनंद कर्म ज्ञान भक्ति तो कर्म तो फिजिकल है दैहिक होता है वेद के कर्म इसलिए उन कर्मों से तो अगर विधिवत हो छह विधि होती है एक में भी त्रुटि हो तो दंड मिलेगा वो कलयुग में असंभव और अगर कोई कर ले तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा ना आनंद मिलेगा ना दुख निवृत्ति होगी ज्ञान की ओर गए उन्होंने कहा पहले अंत करण शुद्ध करो फिर मेरे पास आओ वो कैसे करे मुझे नहीं मालूम जैसे आजकल के पॉलिटिशियन कहते हैं ना आ सब मैत्री भाव करो बंधु भाव करो सत्य व्यवहार करो करप्शन छोड़ो कैसे छोड़े ये मुझे नहीं मालूम बस छोड़ो अच्छे बनो तो बे, हमारा ज्ञान मार्ग कहता है मन को पूरा कंट्रोल में ले आओ फिर आओ योगी लोग आए उनके यहां भी पहला है शौच संतोष तपस्वाध्य ईश्वर परिधानानि निधान नियमा छह नियम है योग में उसमें पहला है शौच शौचम द्विधम शौच दो प्रकार का होता है एक शरीर का एक मन का तो मन पूर्ण शुद्ध हो तब आना योग में शरी के ज्ञानी कहते हैं भगवान से आसुदुष्टरा माम मन ने योग चर जा मनात्म ग्यारहवंस एक हरे महाराज बिना मन को में किए तो योग मार्ग है ही नहीं हमारे काम का तो फिर ज्ञान कर्म योग कोई हमारे काम का नहीं है और फिर इस कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं है इन मार्गों का अतएव भक्ति महादेवी की शरण में हम लोगों को जाना है और आप लोगों को उस विषय में अनेक बातें मार्मिक बातें बताई गई थी भूले न होंगे कि भक्ति में समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा और भक्ति से सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी कर्म का फल ज्ञान का फल योग का फल तपस्या का जो जो फल दुनिया में हो सकता है महाराज सौनका परमहंसों से कहते हैं अभिस्मृति कृष्ण पदार बिंदोत्य भद्राणी सत्वस्य चुद्धि परमात्म भक्तिम ज्ञान विज्ञान विराग युक्त बारह बारह चौवन भागवत श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या क्या मिलता है तो क्षिणो त्य पाप नष्ट हो जाते हैं श्रम तनो तिच सब दैवी गुण अपने आप आ जाते आने लगते हैं सत्य अहिंसा आदि और सत्वस शुद्धिम अंत करण शुद्ध हो जाता है अपने आप और परमात्मा भक्त और दिव्य भक्ति मिलती है भक्ति करने से और ज्ञान वैराग्युक्त भगवान का अनुभव होता है ये सब चीजें अपने आप हो जाती है भक्ति करने से ये जो प्रश्न करते हैं लोग ज्ञान कैसे होगा बिना ज्ञान के तो मुक्ति नहीं होती परमहंसों के उत्तर में पहले ही अस्कंद में जी ने कहा था वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु बैराग्यम ज्ञानम च चितुकम वैराग्य और ज्ञान ये दोनों श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले के पास अपने आप आते हैं ये दोनों बेटे हैं भक्ति माता के इनको बुलाना नहीं पड़ता एक दो सात भागवत तो जो भी है सर्व थे गरुड़ पुराण सब कुछ जो आप चाहे भक्ति से मिल जाता है अरे यहा तक कि भगवान के खिलाफ भगवान की भक्ति करके भस्मासुर ने बर ले लिया वो, वो पार्वती जी पर आसक्त था उसने कहा ये कैसे मिलेगा ये शंकर तो बड़ा बलवान है इससे कभी जीतेंगे नहीं तो उन शंकर जी की भक्ति करो और इनको बेवकूफ बनाओ भक्ति किया शंकर जी भोले भाले उनने कहा बर मांगो बच्चा उनने कहा कि हम जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए उनने कहा जाओ दिया तो उनने कहा मैं विश्वास नहीं करता आपका मैं आपके सिर पर हाथ धर के देखूंगा ऐ क्या कर रहा है भागे शंकर जी सिर पर पैर रख कर के त्रैलोक को लांग करके भगवान के पास गए क्या बात भाई बड़े हाफ रहे हो घबराए हुए हो अरे देखो ये ऐसा हो गया कांड अरे तो तुम वो ऐसे आदमी को बरदान देना चाहिए था भला अच्छा कोई बात नहीं ठहरो आया नमस्ते किया विष्णु को कहा कि श्री कृष्ण का होता क्या बात है भैया क्या लड़ाई है तुम दोनों में उनने कहा हमको इन्होंने बर दिया तो हम विश्वास के लिए इनके सिर पर हाथ धरने जा रहे हैं और भाग रहे हैं। बर दे करके मुकर रहे हैं अरे भंगेड़ी धतूरा मतारा खाने वाले भूत प्रेत में रहने वाले तुमने इनका विश्वास कर लिया हा ये भूत प्रेत में तो रहते ही है भांग भी खाते हैं धतूरा भी खाते हैं हाँ ठीक है बात तो ठीक है अरे हम बतावे आप बताओ महाराज अपने सिर पर हाथ धर के देख ले वो राक्षस बुद्धि भ्रष्ट कर दिया भगवान ने अंदर बैठ के गुरु घंटाल है सभी के भीतर तो रहते हैं उसने कहा कि हाँ ठीक है देखते हैं भाव हो गया शंकर जी से कहा जाओ आप कभी ऐसा बल मत देना इन राक्षसों को तो भक्ति से सब मिल जाएगा अरे देखो माया के तीन गुण हैं और चौथे भगवान है बस चारे चीज तो है पानी की इसलिए चार प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी कपिल जी महाराज की तामस भक्ति राजस भक्ति सात्विक भक्ति और निर्गुणा भक्ति जो आप चाहे भगवान से मिल जाएगा लेकिन प्रेम बड़ी मुश्किल में देते हैं साध सुचिरा दपि संगई रात सिंधु ये बड़ा कठिन है प्रेम देना बड़ी मुश्किल में देते हैं नहीं मान रहा है दे नहीं पड़ेगा पहले तो उसको बरगलाते हैं काग भूसुंडी मांग बर सन्न मोही जान अणिमा दि कसी थी अपरणी सकल सुख खान जो चाहे मांग ले अरे मोक्ष सबसे बड़ी चीज है वो भी ले लेने कहा महाराज आप बहुत प्रसन्न है बहुत प्रसन्न मत होइए हमसे तो थोड़ा सा प्रसन्न होइए हम तो भोंदू भट भक्त है आ, क्या मतलब मतलब महाराज अबिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण यही गाव गाँव ये, ये खोज जोगी शुनि प्रभु प्रसाद को उपाव किसी को मिलती है मुक्ता नाम, नाम नारायण पराया सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वी महा मुनि भागवत करोड़ों मुक्तों में ब्रह्म में भी किसी एक को भक्ति मिलती है मुक्ता तो भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा लेकिन एक बात बताइए कि ये पंच कैसे जलेंगे क्योंकि भक्ति तो राग है हा अनितता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीय जर यत्या सुगीर्ण मनलो यथा कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति से भक्ति करने से ये पंचकोष अपने आप जल जाते हैं तीन पच्चीस तैतीस ये पंचकोश क्या है आप लोग ना जानते होंगे देखो तीन शरीर होता है ना एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर बहुत ध्यान से सुनो स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं अपना पंच महाभूत का और सूक्ष्म शरीर अठारह तत्वों का होता है जो मरने के बाद जीव के साथ जाता है पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय दस पांच प्राण पंद्रह मन सोलह बुद्धि सत्रह अहंकार ये अठारह तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है वो महाप्रलय में रहता है साथ में वासनात्मक तो पांच कोष होते हैं अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष ये पांच कोष जल जाए तब भगवत प्राप्ति होती है तो स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोष है आप खाना खाते हैं तभी तो ये शरीर चल रहा है खाना बंद कर दीजिए हमें मर जाएंगे ये अन्नमय कोश है और सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हैं पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण ये प्राणमय कोष पांच ज्ञानेन्द्रिय एक मन मनोमय कोष पांच ज्ञानेन्द्रिय एक बुद्धि विज्ञानमय कोष और वो जो कारण शरीर है वो आनंदमय कोश है ये पांचों कोष जल जाएंगे भक्ति करने से भगवान के वियोग में जब आप तड़पेंगे रोएंगे तो अपने आप भस्म हो जाएंगे इसलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है तो भक्ति रसाम सिंधु में सबसे बढ़िया भक्ति का लक्षण कहा गया है अन्याषिता शून्य आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्तिर उच्य भक्तिरुच्यते मृत सिंधु एक ग्यारह इसकी व्याख्या फिर करेंगे बोलिए लाड़ी लाल की